अमृत माड़ी उद्यमशीलता पाँच किसान लोग बैल खरीदने जाकर अच्छा बैल कैसे पहचानते हैं जानते हो इस बारे में वे बड़े जानकार होते हैं वे बैल की पूँछ पर हाथ लगाकर देखते हैं कि जिस बैल में दम नहीं होता वह पूछ पर हाथ लगाने से अंग ढीला कर ज़मीन में लेट जाता है परंतु जो बैल फुर्तीला तेज होता है वह पूँछ को छूते ही चिढ़कर उछलने लगता है किसान लोग ऐसे ही बैल को खरीद कर खरीदा करते हैं जीवन में सफलता पानी हो तो अपने भीतर पुरुषार्थ मर्जपना रखना चाहिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई दम ही नहीं होता मानो दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा हो नरम और ठंडा भीतर कोई जोर ही नहीं उद्यम करने की सामर्थ्य नहीं इच्छा शक्ति नहीं ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते पाँच बड़ी मछली पकड़नी हो तो मनुष्य को पानी में बंसी डालकर घंटों धीरे धरकर बैठे रहना पड़ता है तब कहीं बड़ी मछली फंसती है इसी तरह जो धैर्य के साथ साधन भजन करता रहता है उसे अंत में अवश्य ही भगवान का लाभ होता है पाँच जो पुस्तैनी किसान होता है वह 12 वर्ष सूखा पड़ने पर भी खेती नहीं छोड़ता पर जो आदमी हाल में ही खेती की ओर बढ़ा है वह एक साल बारिश ना हो तो खेती करना छोड़ देता है यथार्थ विश्वासी भक्त सारे जीवन में ईश्वर के दर्शन न मिलने पर भी हताश होकर साधना छोड़ता नहीं पाँच अगर तैरना सीखना हो तो पहले काफ़ी दिनों तक पानी में हाथ पैर पटकते हुए प्रयत्न करना पड़ता है एक ही बार में तैरना नहीं आ जाता इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में गोते लगाना हो तो पहले कई बार चढ़ना उतरना पड़ता है एक ही बार में नहीं होता पाँच सौ बहत्तर बछड़ा बीसों बार गिरता और बीसों बार उठता है तब कहीं ठीक खड़े होना सीखता है साधना में भी अनेक बार गिरना और उठना पड़ता है तब जाकर सिद्धि मिलती है पाँच सौ तिहत्तर दो साधक रात्रि के समय शमशान में जाकर सौ साधना करने बैठे उनमें से एक जन प्रसम प्रहर में ही सामने उपस्थित होने वाले भीषण दृश्यों को देखकर मारे डर के पागल हो गया परंतु दूसरे साधक को अंतिम प्रहर में जगदम्बा के दर्शन हुए तब उसने देवी से पूछा माँ भला वह पागल क्यों हो गया बच्चा इसके पहले कितने जन्मों में कितने ही बार तू भी इसी तरह पागल हो चुका है तब कहीं आज तूने मेरे दर्शन पाए पाँच प्रश्न कभी कभी कुछ समय के लिए मन में कैसा उच्च भाव आता है परंतु वह अधिक समय तक टिकता नहीं ऐसा क्यों होता है उत्तर बाँस की आग जल्दी बुझ जाती है उसे फूक फूक कर प्रज्वलित रखना पड़ता है मन में उच्च भाव जागृत रखने के लिए निरंतर साधना करनी पड़ती है पाँच सौ पचहत्तर घड़े में पानी भरकर छीके पर दो तो कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है परंतु घड़े को यदि गंगा में डुबाय रखो तो पानी कभी नहीं सूखता इसी भांति जो एक दो दिन प्रेम भक्ति करके ही निश्चिंत रहता है उसकी भक्ति दो दिन से छीके पर टंगे घड़े के पानी की तरह सूख जाती है परंतु जो ईश्वर के प्रेम में नित्य डूबा रहता है उसकी प्रेम भक्ति कभी नहीं सूखती पाँच सौ छिहत्तर जब तक नीचे आग है तभी तक दूध उफन कर ऊपर को उठता है आग को हटा लेने पर वह फिर ज्योका त्यों हो जाता है साधना अवस्था में भी जब तक साधना की अग्नि जलती रहती है तभी तक मन उर्धुगामी रहता है पाँच सौ सतहत्तर मनुष्य के भीतर भगवत भाव कब तक बना रहता है लोहा जब तक आग में रहता है तभी तक लाल रहता है आग के बाहर निकलते ही फिर वह काला हो जाता है इसी तरह मनुष्य जब तक भगवान के साथ युक्त रहता है तभी तक उसमें भगवत भाव बना रहता है पाँच सौ अठहत्तर मन मानो घुंघराले बाल की तरह होता है घुंघराले बाल को जब तक खींच कर रखो तब तक वह सीधा रहता है छोड़ देते ही फिर सिकुड़ जाता है इसी भांति मन को भी जब तक जबरदस्ती खींचकर कर में रखा जाता है तभी तक वह ठीक रहता है ढीला छोड़ते ही गड़बड़ करने लगता है पाँच सौ तोतापुरी कहा करते थे लोटे को यदि रोज न माँजा जाए तो काला पड़ जाता है यदि नित्य ध्यान न किया जाए तो चित्त अशुद्ध हो जाता है इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था लोटा अगर सोने का हो तो न माँजने पर भी काला नहीं पड़ता अर्थात सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाने पर फिर जब तपादी साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती